श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वेदांत साधन संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव की मानसिक उदारता का दृष्टांत, उनकी इस्लाम धर्म साधना अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय दे किस प्रकार उदार बना था तत्कालीन एक घटना से हमें उसका पता चलता है हम देख चुके हैं कि उक्त भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का शरीर कुछ महीनों तक रोगाक्रांत रहा था उस रोग से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित घटना उपस्थित हुई थी गोविंद राय नामक एक सज्जन उस समय से कुछ काल पूर्व धर्मालोचना में प्रवृत्त हुए थे हृदय राम के कथनानुसार जाति के वे क्षत्रिय थे संभवतः फारसी तथा अरबी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था धर्म संबंधी नाना प्रकार के मतों की मीमांसा कर तथा तो विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांत में से आकृष्ट हो उन्होंने विधिवत दीक्षा ली थी किंतु इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर भी धर्म पिपासु गोविंद राय जी उसकी सामाजिक पद्धति का कहाँ तक अनुसरण करते थे यह कहना कठिन है फिर भी हमने सुना है कि दीक्षा लेने के पश्चात कुरान पाठ तथा तदनुसार साधन भजन करने में वे अत्यंत उत्साह के साथ संलग्न हुए थे गोविंद राय जी प्रेमी व्यक्ति थे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय पर सूफी संप्रदाय की प्रचलित शिक्षा एवं भाव की सहायता से ईश्वर उपासना की रीति का गहरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि इस संप्रदाय के दरवेशों की भांति वे उस समय दिन रात भाव साधना में नियुक्त रहते थे उस अवसर पर गोविंद राजे किसी एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुए एवं साधनों साधनोपयोगी स्थान समझकर पंचवटी की शांति प्रद छाया में आसन लगाकर वे कुछ काल तक वहीं रहे रानी रसमणी के काली मंदिर में उस समय हिंदू साधुओं की तरह मुसलमान फकीरों का भी समाधर किया जाता था तथा जाति धर्म संबंधी बिना किसी भेदभाव के वहाँ पर समस्त संप्रदाय के त्यागियों के लिए समान रूप से आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था थी अतः वहाँ रहते समय गोविंद राय जी को भिक्षा के निमित्त कहीं जाना नहीं पड़ता था वे सदा इष्टचिंतन में निमग्न हो आनंदपूर्वक दिन व्यतीत किया करते थे प्रेमी गोविंद राय को देख कर श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए एवं उनके साथ वार्तालाप में प्रवृत्त हो उनके सरल विश्वास तथा प्रेम को देखकर वे मुग्ध हुए इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है अनंत लीलामयी माँ इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्रीपाद पद्म प्रदान कर कृतकृत्य कर रही हैं वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृतार्थ करती हैं मुझे यह देखना होगा गोविंद राय से दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव की साधना करूंगा। जो ही श्री रामकृष्ण देव के मन में इस विचार का उदय हुआ त्यों ही उसे कार्य रूप में परिणत करने को वे उद्यत हुए उन्होंने गोविंद राय से अपने अभिप्राय को व्यक्त किया तथा उनसे दीक्षा लेकर विधिवत इस्लाम धर्म के साधन में वे प्रवृत्त हुए श्री रामकृष्ण देव कहते थे तब मैं अल्लाह मंत्र का जप किया करता था मुसलमानों की तरह लांग खोलकर धोती पहनता था त्रिसंध्या नमाज पढ़ता था और उस समय मेरे मन से हिंदुत्व का भाव एकदम विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करना तो दूर रहा उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति नहीं होती थी इस प्रकार तीन दिन बीतने के बाद मुझे उस मत का साधन सम्यक रूप से हस्तगत हुआ था इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री देव को सर्वप्रथम लंबे दाढ़ी युक्त एक गंभीर ज्योतिर्मय पुरुष प्रवर का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था तदनंतर सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि के पश्चात त्वरीय निर्गुण ब्रह्म में उनका मन लीन हो चुका था हृदय कहता था कि इस्लाम धर्म की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को मुसलमानों के समान खान पान करने की इच्छा हुई थी मथुरा मोहन जी की विनती प्रार्थना से ही वे उस कार्य से विरत हुए थे बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव की इच्छा कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण न होने पर वे कभी शांत नहीं होंगे यह सोचकर मथुरा मोहन जी ने उस समय एक मुसलमान रसोईया लाकर उसके निर्देशानुसार एक ब्राह्मण के द्वारा मुसलमानी रीति से रसोई कराकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया था इस साधना के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक बार भी काली मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा था उसके बाहर मथुरा मोहन जी की कोठी में वे रहा करते थे वेदांत साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के हृदय में अनान्य धर्म संप्रदायों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति उत्पन्न हुई थी पूर्वोक्त घटना से इस बात को समझा जा सकता है एवं एकमात्र वेदांत विज्ञान पर निर्भरशील होकर भी भारत के हिंदू तथा मुसलमान परस्पर सहानुभूति संपन्न तथा भ्रातृभाव में निबद्ध हो सकते हैं यह बात भी हृदयम होती है अन्यथा श्री रामकृष्ण देव के कथन अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पर्वत जैसा व्यवधान विद्यमान है इतने दिन तक एक साथ रहते हुए भी परस्पर के चिंतन धार्मिक विश्वास तथा आचरण एक दूसरे के लिए दुर्गेय बने हुए हैं वह पहाड़ एक दिन अवश्य अंतरहित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक आपस में गले लगेंगे युगावतार श्री कृष्ण देव के इस्लाम धर्म की साधना क्या इसी का की परिचायक है निर्विकल्प भूमि में प्रतिष्ठित होने के फल स्वरूप उस समय द्वैत भूमि की सीमा में अवस्थित विषय तथा व्यक्तियों को देखकर बहुधा श्री रामकृष्णदेव में एका एक अद्वैत स्मृति प्रबुद्ध होती थी, थी तथा वे तुरीय भाव में लीन हो जाते थे संकल्प के बिना ही सामान्य उद्दीपन मात्र से हमने उन्हें ऐसा होते देखा है अतः यह कहना अनावश्यक है कि संकल्प मात्र से उस समय उनके लिए उस भूमि में आरूढ़ होना कोई विशेष बात नहीं थी इससे यह भी स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि अद्वैत भाव के साथ उनका कितना हार्दिक सहयोग विद्यमान था यहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करने पर पाठक स्वयं यह समझ सकेंगे कि उनके हृदय में वह भाव कितना गहरा तथा व्यापक था